और बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं जिनसे बातें होगी आज और वैसे भोपाल में इनको सम्मानित भी किया गया है और बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में उन्हीं से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से अनमोल सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया मेरे दोस्तों भाइयों और बहनों आप सभी सुनने वालों को मैं नमस्कार करती हूँ मैं अनमोल सिंह सिंगर प्रॉपर बनारस की हूँ म्यूजिक में पी है ग्रेजुएशन एज ए सब्जेक्ट म्यूजिक रहा है प्रभाकर मैंने किया है इलाहाबाद से आकाशवाणी दूरदर्शन वाराणसी से बी ग्रेड हूँ मैं भोपाल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया अभी एक साल पहले सरकारी कार्यक्रम करती रहती हूँ बहुत अच्छा लगता है बस इतना ही <laughs> अनमोल सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बारे में बताया आपका प्रोफेशन म्यूजिक से ही रहा है और ये जो सिंगिंग है या संगीत के साथ आपका जो लगन है कैसे हुआ क्या है इसके पीछे का रहस्य है मेरी माँ है जो बहुत अच्छी कलाकार कह सकती हूँ मैं उनको बहुत सुंदर गाती है मैं छोटी थी तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर वो शादी पार्टी जो होती थी तो उनको खास तौर से बुलाया जाता था कोई भी फंक्शन होता था तो सबसे पहले मेरी मम्मी को बुलाया जाता था नहीं। नहीं। तो मैं बचपन से ही देखती आती थी और उनके में एक खास गुण ये कह सकती हूँ कि वो अगर रात भर गाना गाएं दोस्तों तो बिना देखे वो गा सकती हैं और अच्छा। उन, उनका नाम भी मतलब कलावती तो नाम का पूरा मतलब <laughs> जैसा नाम वैसा का ये कह सकती हूँ कि उनका गुड़ मेरे अंदर आया जी, जी, और वो अपने आप में एक बहुत अच्छी गायिका और एक बहुत अच्छी मैं ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर आपको जो ये संगीत या गीत का जो वर्षा मिला है वो अपनी मम्मी के द्वारा आपको जी मिला है और आपका जो ये खानदानी पेशा बन सकता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको माँ से जो है ये प्रेरणा मिली और उनको देख देखकर आपने इन सारी चीज़ों को सीखा और घर में ये चीज़ें हो रही थी तो आपको बहुत आसान लगा होगा इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए कई बार मुश्किल होता है कि घर में कोई अगर सिंगर नहीं हो संगीत के बारे में जानकार नहीं हो और बच्चा अगर संगीत कार बनना चाहते हैं या सिंगिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उन्हें किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा ट्यूशन लेना पड़ेगा लेकिन वो सारी चीज़ें शायद आपकी दोस्तों में ये कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि फैमिली में तो मतलब मेरे को लेकर क्योंकि बचपन से ही मैं मतलब सिंगिंग करती थी और क्रिएटिविटी मेरे अंदर था नहीं, तो नहीं। मेरे बड़े पापा पापा मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी और मतलब उनको भी बहुत शौक था कि पूरे विश्व में नाम रोशन करे प्रेस था उनके अंदर भी तो बचपन में ही मतलब मेरे घर में मेरे लिए तबला ढोलक हारमोनियम ला के रख दिया गया नहीं, और वाराणसी डी एल डब्ल्यू फेमस प्लेस है वहाँ से लोग मुझे मतलब आते थे प्रैक्टिस करवाने के लिए तो बहुत अच्छा फैमिली का मतलब सब सपोर्ट रहा बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं अनमोल सिंह से और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मुकड़ा हमारे सभी श्रोताओं को जरूर एक सैंपल के तौर पर सुनाइए जी अभी मैं माउंट आबू में आई हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी जी जी एक गीत गाना चाहूँगी जी ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है इन मुश्किलों से कह दो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 अग्नि में तपके सोना है और भी निखरता अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है कल भी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ कल भी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है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 अनमोल सिंह जी बहुत ही अच्छा प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा और जो लिरिक्स इस गीत के थे बहुत ही प्यारे से लिरिक्स थे और जिसमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन हम सभी को मिलता है कि कभी कभी मुश्किलें आती हैं तो हम घबरा जाते हैं लेकिन अगर आपके साथ खुदा है ईश्वर है भगवान को साथ रखते हैं तो मुश्किलें बहुत ही छोटी हो जाती है और ईश्वर हमारा जो सबसे बड़ा है उसको साथ रखने से हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं बहुत ही प्यारा सा मैसेज गीत के माध्यम से और अनमोल सिंह जी की आवाज़ के, आवाज के जरिए आपको मिला है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए आज हमारे साथ बनारस से बिलोंग करने वाली अनमोल सिंह जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ पर प्रैक्टिस में भी कुछ ऐसी घटनाएँ है होती हैं कि हम उसको बहुत टाइम लगता है कुछ चीज़ें सीखने में हमें टाइम लगता है तो संगीत जब आप सीखते थे तो उस समय कौन सी चीज़ आपको बहुत मुश्किल लग रही थी या अच्छा नहीं फील कर रहे थे आप सबसे पहले तो मेरे दोस्तों को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मेरा लक्ष्य है ये मेरी हॉबी है जी तो मुझे मतलब आसान ही लगता है और आसान तो नहीं है खैर संगीत तो कठिन है एक तपस्या है आराधना है पूजा है साधना है बट आफ्टर मैरिज मुझे मतलब थोड़ा सा कठिन लगा अच्छा अच्छा क्योंकि परिवार को देखना और फिर अभ्यास करना और फॉर्मेलिटीज़ जो पूरा है, करना है पूरा करना होता है तो थोड़ा सा शादी के बाद मुझे कठिन हुआ <laughs> अच्छा अच्छा इसको लेकर चलना है। जी जी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है एक बार हम लोग किसी बंधन में बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है हमें निभानी पड़ती हैं और उन्हें भी धीरे धीरे वो चीज़ें भी एकदम आसान हो जाती हैं और जहां पर आप इन चीज़ों को जब आपके अंदर की जो कला है जो आपकी बातें वो लोग समझेंगे तो वो भी आपको सपोर्ट ही करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बात हो रही है अनमोल सिंह जी हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे मंच पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं आपने काफ़ी फी मंचों पे गाया है लोगों के बीच में आपने गाया है तो क्या होता है कि कभी कभी हमें बहुत अच्छा फील होता है कलाकार के माध्यम से कोई मंच पर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा एक फ़ील आता है और आप पूरी तरह से अपने आप को उभर कर गाते हैं जिसको कहते हैं एकदम हाई लेवल पे आप उस चीज़ को कर पाते हैं और कहाँ कहाँ ऐसा लगता है कि अरे यार, यार यहाँ कहाँ फंस गई मैं जो दो सिचुएशन है एक अच्छा और एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला वो सिचुएशन आप बताइए कहाँ कहाँ ऐसे हुआ भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बहुत बढ़िया लगा ये तो इस प्रश्न का मतलब मैं जवाब ये देना चाहूँगी कि मुझे क्या है कि भारतवर्ष में मैं प्रोग्राम करती रहती हूँ और मुंबई और दिल्ली भोपाल मध्य प्रदेश शासन ने मुझे अभी सम्मानित किया तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा बट क्या है कि अभी जो मैं फर्स्ट टाइम माउंट आबू में आई हूँ तो यहाँ भी मैंने परफॉर्मेंस किया देवों के देव महादेव शिव भोलेनाथ का मैंने गीत सुनाया हुँ, हुँ. अपने भाइयों और बहनों को दोस्तों को तो ये मैं कह सकती हूँ अपना अनुभव कि ये मेरा सबसे अच्छा स्टेज रहा और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ का जो मुझे दृष्टि दादी आ, ने दिया रतन मोहिनी दादी ने मुझे दृष्टि दिया और भोपाल की जोनल डायरेक्टर अवधेश दीदी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया मेरा सौभाग्य है तो ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए जी मैं अपने सभी दोस्तों को मतलब बोलना चाहूँगी कि यहाँ दोस्तों मैं अनमोल सिंह आप सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ कि यहाँ जरूर आए एक बार देखें यहाँ आपको चमत्कार ही चमत्कार दिखेगा और प्रकृति का वरदान है और सबसे बड़ा मैं ये कह सकती हूँ कि ये सबसे बड़ा तीर्थ है मैंने ये ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और ज़िंदगी में क्या है अगर शांति चाहते हैं दोस्तों प्रेम चाहते हैं और तो आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि देवों के देव महादेव शिव शांति के सागर हैं प्रेम के सागर हैं आनंद के सागर हैं तो जरूर आपको यहाँ ये यह अनुभूति होगी आप सभी लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप सभी लोग एक बार जरूर आएंगे अनमोल सिंह जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शहर किया यहाँ पर जो भी आते हैं उन्हें एक बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक जो स्पर्श है वो होता है जहाँ पर एक प्यार मिलता है जिसकी हम सभी को खोज रहती हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं और जो अनुभव आपने किया है उसकी जो शब्द हैं आपके वो कम पड़ रहे हैं लेकिन आपका अनुभव आपकी भावनाएं हम सभी तक पहुँच रही कि आप सभी से ये कहना चाहती हैं कि आप एक बार माउंट आबू आएं और यहाँ का जो शांति स्थल है इसको देखें समझें और यहाँ पर रुकें और अपना जीवन को सार्थक बनाइए तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हमारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है कभी अच्छा भी फील होता है कभी थोड़ा सा अलग भी फील होता है तो ये उतार चढ़ाव वाला जो सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा जो संघर्षमय समय जिसको कह सकते हैं थोड़ा सा आपके हिसाब से तो वो संघर्षमय समय कब तक रहा और फिर कैसे आप उससे उभरे वही आ भाई मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपसे बताया पहले भी कि शादी से पहले तो सब मैं कुछ बहुत, बहुत लाडली थी और <laughs> सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम था ये हाँ, कह सकते हाँ, हैं हाँ, ये बात घर में जी, जी. मेरी माँ जो है बहुत लाड भी करती थी हमको और सभी लोग करते थे परिवार बड़ा था मैं खाना खा के भी भोजन की थाली रखती नहीं थी अच्छा, वही पड़ा अच्छा। रहता था और पानी प्यास लगती थी तो हमको गिलास दिया जाता था तो शादी के बाद ये सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ बढ़ गईं और संगीत बचपन से शौकीन संगीत का नशा और उसको आगे कैसे बढ़ाना है कैसे करना है हालांकि ये भी कहना चाहूँगी कि ससुराल में भी सब लोगों का शौक़ रहा है मेरे सास ससुर और हस्बैंड का सबका शौक रहा है लेकिन रिस्पांसिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि ना चाहते हुए भी कठिन लगने लगता है सब समझा एक इंसान और घर भी बाहर भी परफॉर्मेंस सारी चीजें कैसे एक्सपेक्टेशन सारे समाज की पड़ोस गर, <laughs> परिवार ढेर सारी जिम्मेदारियाँ एक इंसान कैसे निभाए और इतना बड़ा लक्ष्य संगीत अपने आप में बहुत कठिन चीज है तो कुछ समय के लिए तो मेरा ब्रेक तो लग ही गया था <laughs> भाई दोस्तों कुछ समय के लिए ज़रूर मेरा ब्रेक लग गया था लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से आ, मैं यहाँ पे हूँ और अभी बहुत आगे जाना है चलिए बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया कि शादी के बाद एक समय रहा जहाँ पर आपको रुकना पड़ा एक ब्रेक लेना पड़ा वैसे ब्रेक भी अच्छा रहता है क्योंकि जब तक रफ्तार में हैं, तो थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन के लिए ब्रेक जरूरी होता है तो ये ब्रेक आपको एक अच्छी समझ के साथ साथ एक नई सोच के साथ फिर आप वापस आएँ और फिर आप वापस अपने जब जो, जो सिंगिंग का टैलेंट है वो लोगों के बीच में आप उबर कर दिखा रही हैं और लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं काफ़ी प्रोग्राम्स आपके अभी ऑनलाइन चल रहे हैं आप मुंबई और फिर अलग अलग जगह पे आपके प्रोग्राम्स होने वाले हैं जिसको आप करने जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है जहाँ पर हम सभी को कहीं ना कहीं संघर्ष तो आता है संघर्ष हमारे जीवन में हमको एक सीख दे जाता है हमें शक्ति प्रदान करता है इसलिए वो भी समय बहुत ज़रूरी है ऐसा ना हो कि जीवन में संघर्ष ही ना हो तो फिर आपका जीवन का मतलब भी कुछ नहीं रहेगा जी। तो जीवन जीने का आनंद भी नहीं आता है तो यही जीवन का आनंद है कि जहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें हो और फिर उसके बाद हम विजय बने तो जीवन का एक सुख जो है सच्चा आनंद जो है वो हमें मिलता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आपका जो सबसे प्यारा गीत है वो कौन सा है और क्यों है ब्रह्मा आप सभी लोगों दोस्तों से यही कहना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम को आप सभी लोग जानते हो क्योंकि ये पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ तो ये ये संस्था जो है बहुत बहुत बहुत अच्छी संस्था है ज्ञान मार्ग है ज्ञान की बातें यहाँ बताया जाता है तो इसको आप लोग आएंगे जुड़ेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका कोर्स तो आप आकर एक बार इसका कोर्स करिए तो आप लोग जान सकेंगे कि ये क्या चीज है महादेव शिव निराकारी हैं आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों आ, उनको शिव कहा जाता है तो उनका ही एक गाना है ये मैं अपने ऊपर फील करती हूँ ये गाना है ये मैं अपने ऊपर अनुभूति करती हूँ सो so, बीच में मैं रुक रही हूँ इसलिए कि जो मैं बाबा शब्द का प्रयोग करूँगी तो बाबा हम प्यार से कहते हैं अपने ईश्वर भगवान को कहते हैं तो जो मैं बाबा शब्द बोलूँगी तो वो शिव ही हैं ईश्वर को मैं बाबा बोल रही हूँ तो आप सभी लोग मतलब उसको समझिएगा हीरे जैसा दिया है जीवन मोती जैसा मन, दिया है बाबा हमको नया जीवन दिया है बाबा हमको नया जीवन मुरली रूहानी नजरों से हम हो गए पवन इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पवन दिया है बाबा हमको नया जीवन दिया है बाबा हमको नया जीवन दिया है बाबा हमको नया जीवन इस गाने के साथ मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है दोस्तों क्योंकि ये आप भी मतलब समझते हो आप सभी लोग ईश्वर को मानते हो किसी न किसी देवी देवताओं को मानते हो तो आप जब गहराई से ईश्वर से आप जुड़ते हो तो आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित होते हुए आप देखते हो अब शिव को मैं शिव की दीवानी हूँ आप सभी लोग जानते हो मैं स्टेज पे जब आती हूँ तो सबसे पहले महादेव के गीत गाती हूँ और हर हर महादेव से शुरू करती हूँ सारी चीज़ मतलब अनुभव के साथ है मेरा कि मेरी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन हुआ अनमोल सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है ये, ये गीत आपने जो अभी गुनगुनाया है ये आपको अपने जीवन में जीने की एक नई प्रेरणा देती है और इसके साथ आप बिल्कुल जुड़ जाते हैं और ये गीत आपको लगता है कि मेरा ही गीत है बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया है और मैं चाहूँगा कि हमारा जो जीवन की शुरुआत है जैसे कि आप प्रोफेशनली सिंगिंग करती हैं तो इसकी शुरुआत एकदम शुरुआत जिसको कह सकते हैं पहला स्टेज परफॉर्मेंस आपने कहाँ और कब किया था पहला परफॉर्मेंस तो हालांकि भाई मैं ये कहना चाहूँगी ऊपर गई पहाड़ियों पे हुँ, हुँ, और जगह जगह हाँ घूमना हुआ तो उसकी वजह से क्या है कि गले में थोड़ी सी ये हुआ है।, हुआ है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई बचपन से मैं तो गाती रहती थी और बहुत नटखट नेचर की थी चंचल तो मेरा स्टेज में परफॉर्मेंस क्या है स्कूल टाइम से ही करती आ आई अच्छा स्कूल हाँ, टाइम से, है। टाइम हाँ, से है। हाँ, हाँ तो मेरा स्टेज एक तरह से कह लीजिए आप बहुत छोटी थी फिफ्थ क्लास में <laughs> सिक्स्थ क्लास में तब भी <laughs> किया मैंने अच्छा, हाँ, फिफ्थ सिक्स्थ क्लास में मेरे स्टेज सबसे पहले मुझे बुलाया जाता था स्टेज पे पब्लिक परफॉर्मेंस आपका पहला कौन सा पब्लिक परफॉर्मेंस तो मेरा वाराणसी में ही हुआ था आ, मेरी गुरु हैं शुभ्रा वर्मा पी एच होल्डर और मंजू वर्मा उन्होंने ही करवाया था बनारस में ही करवाया था जी जी जी तो उस समय आपने कौन सा गीत या कुछ याद हो उस समय तो मैंने यूपी में गाया था तो भोजपुरी में गाया था उस समय अच्छा हाँ। <laughs> तो उस समय थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मैंने मैं बचपन से भोलेनाथ की दीवानी हूँ और आज भी सब लोग ये जानते हैं मेरे ऑडियंस हाँ, हाँ, तो मैंने ये गीत गाया था कि मायन पुरना भैरोना भैरो बाबा रहन कोई बाकी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा अरे माँ गंगा की पावन धारा माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाश बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी जहा भंगिय के भोगवा लगेला दर्शन से भूतवा भागेला गया भंगिया के भोगवा ल दर्शन से भूतवा भागेला अरे बम भोला के पास नगरिया बम भोला के पास नगरिया कौन देखे आखिर बम बम बोल रहा बोल रहा है काम बम बोल रहा है कासी चलिए अनमोल सिंह जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे श्रोता भी मंत्र मुग्ध हो रहे होंगे और इस गीत के साथ झूम रहे होंगे तो आशा करता हूँ इसी तरह का जो परफॉर्मेंस है अनबोल सिंह जी का लोगों को पसंद आता है और लोगों के बीच में जब हम लोग परफॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं एक मस्ती होना चाहिए एक एनर्जी आपके साथ रहती है जिस एनर्जी के साथ लोगों को बहुत ही फील होता है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा अब आखिरी मोड पे हम लोग हैं इस कार्यक्रम के तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगी मेरे दोस्तों मेरे भाई और बहनों पूरे विश्व के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ प्रार्थना करना चाहती हूँ अनुरोध करना चाहती हूँ आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की अगर परेशानी आ रही हो तो आप ब्रह्मा कुमारी इस आश्रम में आइए मैं चैलेंज करती हूँ आप सभी लोगों को अनमोल सिंह सिंगर चैलेंज करती हूँ दोस्तों कि आपकी परेशानी जो भी हो रही है उसका सल्यूशन ज़रूर होगा और वो सॉल्व होगा उसका हल होगा दोस्तों आपको शांति नहीं है तो शांति मिलेगा प्रेम नहीं है तो प्रेम मिलेगा सुख नहीं है तो सुख मिलेगा जो चाहिए वो मिलेगा मेरे दोस्तों तो आप सभी लोग से बोलती हूँ कि आप सभी लोग ज़रूर आइए चलिए अनमोल सिंह जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर इस बात को समझ रहे होंगे और ब्रह्म कुमारी संस्था में जो मेडिटेशन है राजयोगा सिखाया जाता है राजयोग उससे आप जीवन की जो मुश्किलें वो खत्म हो जाती हैं और जिसकी तलाश हम करते हैं सुख शांति की वो मेडिटेशन से आप फील करते हैं इसलिए अनमोल सिंह जी ने यह एक्सपीरियंस किया है तो वो चाहती है कि आप भी इस तरह का एक्सपीरियंस करें और अपनी जीवन में सदा खुश रहें बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा और हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अनमोल सिंह जी आप जुड़े और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया बहुत ही अच्छी गीत आपने सुनाए इसलिए आपका बहुत बहुत ताहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो मच हर हर महादेव दोस्तों <laughs> चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो जरूर फोन करके या फिर मैसेज करके चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप अपना नाम के साथ अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इसी के साथ मुझे यानी आरजे रमेश और अनमोल सिंह जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रीड 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो मगर वो जवाब कविता में होना चाहिए भाई ये तो तुम्हारी जाति है हाँ, वो सवाल तो बताओ सुना था एक है भारत सब मुल्कों से नेक है भारत लेकिन जब नक ठीक ऐसी देखा सोच समझ कर ठीक देख ऐसी देखा हमने नक्शे और रही पाए बदले हुए सब तो रही पाए एक से एक की बात जुदा है धर्म जुदा है जात जुदा है आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया कुछ तो मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब भूत नहीं डाली पर रह कर जैसे भूल जुदा है पात जुदा बुरा नहीं कर यू ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा अपने वतन में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 लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी उन लोगों की जाल में आना हम लोगों की जिलत थी ये जो पैर है एक दूजे से ये जो फूट और रंजिश है उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में इंसान ब्राह्मण क्यों है इंसान हरीजन क्यों एक इतनी इज्जत क्यों है एक इतनी ज़िल्लत क्यों है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 कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं अब तो देश में आजादी है अब क्यों जनता पर है कब जाएगा दौर पुराना कब आएगा नया जमाना के बेकारी क्या एक दिन में जाएगी इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी बच्चों मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अधूरा छोड़कर ही चला गया था हाँ तो सुनो अपने सवाल का जवाब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 युग आप नहीं आएगा नवयुग आप नहीं आएगा नवयुग को तुम लाओगे